शिवपुराण वायवी संहिता तदनंतर शिवाश्रम सेवियों के लिए नैमित्तिक कर्म की विधि बताकर उपमन्यु जी ने कहा यदनंदन अब मैं काम्य कर्म का वर्णन करूंगा जो इहलोक और परलोक में भी फल देने वाला है शैवों तथा महेश्वरों को क्रमशः भीतर और बाहर इसे करना चाहिए जैसे शिव और महेश्वर में यहाँ अत्यंत भेद नहीं है उसी प्रकार शैवों और माहेश्वरों में भी अधिक भेद नहीं है जो मनुष्य शिव के आश्रित रहकर ज्ञान यज्ञ में तत्पर होते हैं वे शैव कहलाते हैं और जो शिवाश्रित भक्त भूतल पर कर्म यज्ञ में संलग्न रहते हैं वे महान ईश्वर का यजन करने के कारण माहेश्वर कहे गए हैं इसलिए ज्ञान योग्य शैवों को अपने भीतर भगवान द्वारा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए और कर्मपरायण माहेश्वरों को बाहर विहित द्रव्यों तथा उपकरणों द्वारा उसका संपादन करना चाहिए आगे बताए जाने वाले कर्म के प्रयोग में उनके लिए कोई भेद नहीं है गंध वर्ण और रस आदि के द्वारा विधिपूर्वक भूमि की परीक्षा करके मनोभिलषित स्थान पर आकाश में चंदोवा तान दे और उस स्थान को भली भांति लीप पोत कर दर्पण के समान स्वच्छ बना दें तत्पश्चात शास्त्रोक्त मार्ग से वहाँ पहले पूर्व दिशा की कल्पना करें उस दिशा में एक या दो फांस का मंडल बनाए उस मंडल में सुंदर अष्टल कमल अंकित करें कमल में कर्णिका भी होनी चाहिए संभव संचित रत्न और सुवर्ण आदि के चूर्ण से उसका निर्माण करें, वह अत्यंत शोभामान और पांच आवरणों से युक्त हो कमल के आठ दलों में पूर्वादि क्रम से अणिमा आदि आठ आध सिद्धियों की कल्पना करें, तथा उनके केसरों में शक्ति सहित वामदेव आदि आठ रुद्रों आध को पूर्वादि दल के क्रम से स्थापित करें कमल की कर्णिका में वैराग्य को स्थान दें और बीजों में नव शक्तियों की स्थापना करें कमल के कंद में शिव संबंधी धर्म और नाल में शिव संबंधी ज्ञान की भावना करें कर्णिका के ऊपर अग्निमंडल सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भावना करें इन मंडलों के ऊपर शिव तत्व विद्या तत्व और आत्म तत्व का चिंतन करें संपूर्ण कमलासन के ऊपर सुखपूर्वक विराजमान और नाना प्रकार के विचित्र पुष्पों से अलंकृत पाँच आवरणों सहित भगवान शिव का माता पार्वती के साथ पूजन करें उनके अंग अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है वे सतत प्रसन्न रहते हैं उनकी प्रभा शीतल है मस्तक पर विद्युत मंडल के समान चमकेली जटारूप मुकुट उनकी शोभा बढ़ाता है वे व्याघ्र धारण किए हुए हैं उनके मुखार बिंद पर कुछ कुछ मंद मुस्कान की छटा छा रही है उनके हाथ की हथेलियाँ और पैरों के तलवे लाल कमल के समान अरुण प्रभा से भाषित है वे भगवान शिव समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके हाथों में उत्तम उत्तम दिव्य आयुध सोहा पा रहे हैं और अंगों में दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है उनके पांच मुख और दस भुजाएं हैं अर्धचंद्र उनकी शिखा के वड़ी हैं उनका पूर्ववर्ती मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से एवं सौम्य है उसमें तीन नेत्र रूपी कमल खिले हुए हैं तथा तो सिर पर बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है दक्षिण मुख नील जलधर के समान श्याम से भाषित हो रहा है उसकी भावें टेढ़ी हैं वह देखने में भयानक है उसमें गोलाकार लाल लाल आंखें दृष्टिगोचर होती हैं दाढ़ों के कारण वह मुख विकराल जान पड़ता है उसका पराभव करना किसी के लिए भी कठिन है उसके अजहर पल्लव फड़कते रह, रहते हैं उत्तरवर्ती मुख मुके की भाँसी लाल है काले काले केस पास उसकी शोभा बढ़ाते हैं उसमें विभ्रम विलास से युक्त तीन नेत्र हैं और उसका मस्तक में मुकुट से विभूषित है भगवान शिव का पश्चिम मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा तीन नेत्रों से प्रकाशमान है उसका मस्तक चंद्र चंद्रलेखा की शोभा धारण करता है वह मुख देखने में सौम्य है और मंद मुस्कान की शोभा से उपासकों के मन को मोहे लेता है उनका पांचवा मुख स्फटिक मणि के समान निर्बल चंद्र लेखा से समुज्वल अत्यंत सौम्य तथा तीन प्रफुल्ल नेत्र कमलों से प्रकाशमान है भगवान शिव अपने दाहिने हाथों में सूल, और अग्नि धारण करके उन सबकी प्रभा से प्रकाशित होते हैं तथा बाएं हाथों में नाग बाण घंटा पास तथा अंकुश उनकी शोभा बढ़ाते हैं पैरों से लेकर घुटनों तक का भाग निवृत्ति कला से संबद्ध है उससे ऊपर नाभ तक का भाग प्रतिष्ठा कला से कंठ तक का भाग विद्या कला से ललाट तक का भाग शांति कला से और उसके ऊपर का भाग शांत्यती कला से संयुक्त है इस प्रकार वे पंचाध्य व्यापी तथा साक्षात कला में शरीरधारी हैं ईशान मंत्र उनका मुकुट है तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन देव का मुख है अघोर मंत्र हृदय है वामदेव मंत्र उन महेश्वर का गुह्य भाग है और सद्योजात मंत्र उनका युगल चरण है उनकी मूर्ति अड़तीस कलामयी कला काल नियति विद्या राग प्रकृति और गुण ये सात तत्व पंचभूत पंच, पंच तन मात्रा दस इंद्रिया चार अंतःकरण और पांच शब्द आदि विषय ये 36 तत्व हैं ये सब तत्व जीव के शरीर में होते हैं परमेश्वर के शरीर को शाक्त शक्ति स्वरूप एवं चिन्मय तथा मंत्र में बताया गया है इन दो तत्वों को जोड़ लेने से अड़तीस कलाएँ होती है समस्त जड़ चेतन परमेश्वर का स्वरूप होने से उनके मूर्ति को अड़तीस कला में बताया गया है अथवा पांच स्वर और तैतीस व्यंजर रूप होने से उनके शरीर को अड़तीस कला में कहा गया है परमेश्वर शिव का विग्रह मातृका वर्णमाला मय पंच ब्रह्म ईशान सर्व विद्याम इत्यादि पांच मंत्र मय प्रणवमय तथा हंस शक्ति से संपन्न है इच्छा शक्ति उनके अंक में आरूढ़ है ज्ञान शक्ति दक्षिण भाग में है तथा क्रिया शक्ति वाम भाग में विराजमान है वे त्रितित्व में हैं अर्थात आत्म तत्व विद्यातत्व और शिव तत्व उनके स्वरूप हैं वे सदा शिव साक्षात मूर्ति हैं इस प्रकार उनका ध्यान करना चाहिए मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना और सकलीकरण की क्रिया करके मूल मंत्र से ही यथोचित रीति से क्रमशः पाद्य आदि विशेषार्घ्य पर्यंत पूजन करें फिर पराशक्ति के साथ साक्षात मूर्तिमान शिव का पूर्वोक्त मूर्ति में आवाहन करके सद सद व्यक्ति रहित परमेश्वर महादेव का गंधादि पंचोपचारों से पूजन करें पांच ब्रह्म मंत्रों से छह अंग मंत्रों से मातृका मंत्र से प्रणव से शक्ति युक्त शिव मंत्र से शांत तथा अन्य वेद मंत्रों से अथवा केवल शिव मंत्र से उन परम देव का पूजन करें पाद्य से लेकर मुख्यशुद्धि पर्यत पूजन सम्पन्न करके इष्ट देव का विसर्जन किए बिना ही क्रमशः पाँच आवरणों की पूजा आरम्भ करें